जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुषोत्तमा जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्ण्यम परम धाम जगद्धा नमा तत् नारायण नमस्कृत्य नरम चुन नरोम देवी सरस्वती व्या तथो जयमदीर वंदेहम श्रीगुरोत्कमल श्रीगुरून् वैष्णवाई श्री, श्री, श्री, श्री रूप साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादान सह गणलता श्री विशाखाताईश्च नारायण बांछाक कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु प्रभो करुणाबुराशे हे, हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टयुग् सुमते रघुनाथ दासजीवे मृदया वृंदावन बिहारी लालि जय परम श्री चैतन चरतामृत श्री भागवत प्रसाद जय जय श्री भगवान का प्रसाद और महा महाप्रसाद जय जय जय कृष्ण बलदेव की जय कृष्ण बलरानी की जय जय जय जय हो जय हो भगवत प्रसाद और महाप्रसाद महामहाप्रसाद वैष्णव का भी प्रसाद उनकी महिमा के प्रसंग में एक चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। मूल प्रसंग चल रहा है कि महाप्रभु राधा भाव में विराजमान हैं और राधा भाव में विराजमान होकर के श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनकी मधुरमा का आस्वादन ले रहे हैं कभी गंध की मधुरमा का कभी श्री महाप्रभु के रूप की स्पर्श की मधुरमा का आस्वादन लेते हैं और उसी प्रसंग में कहीं याद आ गई श्री कृष्ण के अधराम की मधुरमा का रस की मधुरमा का आस्वादन उस रस मसलूर मधुरमा के आस्वादन के ही प्रसंग में श्री महाप्रसाद की महिमा का एक चरित्र श्री कविराज गोस्वामी कहीं प्रकट कर रहे हैं कालिदास नाम करके महाप्रभु के एक भक्त हैं। जय जय तो गुलसी निकाल के रखी हुआ तो श्री श्याम सुंदर के श्री प्रभु के फेला लव से जो जो वस्तु उसमें भगवान का रस विराजमान है अधरों का रस विराजमान है उस माधुर्य का आस्वादन प्रसंग चल रहा था और उस माधुर्य आस्वादन प्रसंग में ही एक चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु के एक भक्त हैं ये ब्राह्मण वैष्णव हैं बड़े श्रेष्ठ हैं और ये श्री रवनाथ दास गोस्वामी जो हैं उनके ताऊ हैं माने ये ब्राह्मण तो नहीं परतु तो, मान उनके ताऊ हैं और वैष्णव उच्छिष्ट वैष्णवों का प्रसाद ग्रहण करने में बहुत भारी निष्ठा है इनकी और ये कहीं भी जाएं तो वहां पर कुछ भेंट लेकर के कोई भी वैष्णव दिखे उस वैष्णव के पास में भेंट लेकर के जाएं और उसको कोई न कोई वस्तु प्रसाद कोई वस्तु भोग लगाने के लिए दें और फिर उनके प्रसाद को ये ग्रहण कर अपनी तरफ से ले जाए ठाकुर जी के भोग लगवाए वैष्णव को भोग लगाए वैष्णव का प्रसाद ग्रहण करें यदि कोई प्रसाद दे दे अपना अध तो उसको ग्रहण यदि नहीं दे, तो छुप करके ले और कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं दे रहे हैं तो यहां तक के वे जब प्रसाद पाकर के प्रसाद सेवा करके गुड़ी मुड़ी करके जो पत्तल उसको कहीं कोने में फेंके उसको उठा करके उसको चाट करके वैष्णव का प्रसाद ले लें ऐसे इनकी महाप्रसाद ने पूर्व निष्ठा है श्री कालिदास ने एक दिन झड़ू ठाकुर उनके घर में ये आए ये माली जाति के हैं भूमि माली जाति हैं उनके वैष्णव हैं और इनके पास में ये बहुत सारे आम लेकर के आए और आम इनको दिए हैं और कालिदास कह रहे हैं कि आपके दर्शन करने के लिए मैं आया हूं मेरी एक अभिलाषा है कि आप अपने चरण को मेरे माथे के ऊपर रखें उस समय झरू ठाकुर ने कहा कि नहीं नहीं ये उचित नहीं हो सकता है आप इतने ऊंचे व्यक्ति हैं और परम श्रेष्ठ हैं ऊंची जाति होकर के विराजमान मैं तो नीची जाति होकर के विराजमान हूं ये उचित नहीं है और उस समय श्री कालिदास ने अनेक अनेक श्लोक पढ़े यहां तक का प्रसंग पिछली बार हो चुका था कि ठाकुर ने यह कहा कि मुझे चतुर्वेदी भक्त उतने प्यारे नहीं हैं जैसे कि अपने कोई स्वपच भी है और वो भी यदि मेरा भक्त है तो वो मेर मुझे अत्यंत अत्यंत प्यारा है उसको ही हमको दान देना चाहिए उससे दान ग्रहण करना चाहिए वो सदा सदा पूजनी होकर के विराजमान है और श्री देवभूति जी ने भी कपिल देव जी की वंदना में ये कहा अहो बत तो गरियान ये जो भाग्य नाम तो के आहा वो श्वपच चांडाल भी परम परम गनिया माने अधिक श्रेष्ठ है ब्राह्मण की तुलना में गुरु गनियान गरिष्ठ ये तीन स्वरूप बनेंगे जो पूजनी है उसको हम कहेंगे गुरु कंपरेटिव डिग्री में कहेंगे गरियान और सुपरलेटिव डिग्री में कहेंगे गरिष्ठ तो जो गरियान माने वो ब्राह्मण से भी अधिक श्रेष्ठ होकर के वो व्यक्ति विराजमान है अवत स्वपचो वह स्वपच भी अतो गरियान उस ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ है जिहाग्रह वर्तते नाम तो जिस शूद्र के स्वच्छ के जीव के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है विश्वना चक्रवर्ती जी ने टीका की जिहाग्रह जिहा जुभाग पर नहीं है जिवा के अग्र भाग पर कहीं मिलता जुलता नाम भी आ गया तो अग्र कहकर के उसने पूरी तरह से नाम लिया नहीं है केवल बुद्ध आया है तब भी वह परम श्रेष्ठ है और नामा नहीं नहीं कहा, एक बचन का प्रयोग किया नाम ने नाम तो नहीं, नहीं कहा का नहीं किया है यहां पर जो भाग भाग्य बर्तते नाम माने एक बार भी उसने कहीं बुदबुदा करके भी नाम ले लिया वो स्वपक्ष भी उस ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ है जो बारहे गुणों से युक्त होकर के त्याग इत्यादि संध्या बंदन दुर्त इन तप इन सबसे युक्त होकर के विराजमान है उससे अधिक श्रेष्ठ है तपस्ते उसने सारे तप कर डाले टेपु ये पास्ट परफेक्ट का प्रयोग है लिट लकार का प्रयोग है उसने सारे तप कर डाले जहां क्रिया की समाप्ति हो होती है समाप्ति का ज्ञान होता है वहां परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट होता है वो गया ये तो हमको पता है कि गया गया, भूतकाल में परंतु तो उसकी क्रिया कब समाप्त हुई ये पता नहीं है इसे इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे इतना प्रयोग करेंगे परंतु तो वो जा चौका है यदि क्रिया के अंत का बोध हो जाए तो वहां पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा हेड गॉन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो यहां पर तेपु कहकर के जो लकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं परोक्ष भूत का माने वो क्रिया पूरी हो चुकी है कभी परोक्ष में हो चुकी है तो उसने सारे तप कर डाले जूह सारे हवन कर डाले ससनु सारे तीर्थ नहा डाले हे ऋ हे ऋषो ब्रह्मांड ऊंचू उसने सारे वेद पर डाले नाम ग्रहण के ये थे। फिर यहां पर एक वचन का प्रयोग एक बात भी यदि उसने नाम लिया तो उसने सारे कार्य कर डाले ऐसे नाम की महिमा यहां दिखा रहे हैं और ये बताया कि जो भक्त है उसकी तुलना में ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं है शून्य ठाकुर कहे शास्त्र यही सत्य कौ है इस बात को सुनकर के श्री झरू ठाकुर ने कहा कि आप जो कुछ भी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है इसमें जरा भी संदेह नहीं है नाम कभी अपने प्रभाव को दिखाते हैं नावंगल की तरह कभी नाम अपने प्रभाव को दिखाते हैं वैतानस अग्नि की तरह जैसे वैतानस यज्ञ की अग्नि केवल उतना ही ग्रहण करती है जितना हवन कुंड में समर्पित किया गया और किसी वस्तु को जो समर्पित नहीं किया गया है उसको ग्रहण नहीं करेगी जो वस्तु अग्नि के बाहर गिर रही है उसको भी ग्रहण नहीं करेगी वैतानस अग्नि परंतु दावानल किसी भी वस्तु का कभी भी उसको ग्रहण कर लेगा उसको जला देगा ऐसे कभी तो नाम दावान अग्नि की तरह से तुरंत पापों को नष्ट करते हैं और तुरंत प्रेम को उत्पन्न कर देते हैं और कभी वैतानस अग्नि साधन करने पर क्रम क्रम करके शुद्धा भजन क्रिया निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम क्रम क्रम करके कभी उत्पन्न करते हैं और कभी तुरंत फल प्रदान कर देते हैं तो वस्तु में शक्ति है कभी वो वस्तु शक्ति अपनी दिखाए कभी नहीं दिखाए ये उसकी स्वेच्छा के ऊपर है यदि के ऊपर है इसे ये नहीं कहना चाहिए हमने तो एक बार नाम ले लिया आपके तो ले ऐसा नहीं कहना चाहिए हमको निरंतर निरंतर उसका आस्वरण करना चाहिए वस्तु का फल भी प्राप्त हो जाने पर मूल वस्तु भजनानंद की प्राप्ति है अजामिल के पाप की निवृत्ति हो गई नारायण नाम लेने पर सुनने पर अजामिल के मृत्युपाश की भी निवृत्ति हो गई उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई परंतु तो भजनानंद प्रदान करने के लिए और संबंध पूर्वक जो नाम है उसको ग्रहण कराने के लिए श्री यमदूत को हटाने पर विष्णुदूत अजामिल को अपने साथ में नहीं ले गए और कुछ देर उनको रखा जिससे उनको भजनानंद की प्राप्ति हो और भजनानंद के बाद में वैष्णवों की सेवा करने का सौभाग्य भी उनको यहां पर भी प्राप्त हो तो श्री झाड़ू ठाकुर कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित होकर के विराजमान है परंतु तो फिर भी अमी नीचे जाती अमार नाही कृष्ण भक्ति मुझमें नीच मैं नीच जाती हूं मुझमें कृष्ण भक्ति है नहीं अन्य ऐसी मैं अन्यों के समान हो जाऊं ऐसी शक्ति नहीं है अन्य जो नीच जाति वाले जो थे नाम लेने वाले उनकी महिमा ऐसी है आपने जो दृष्टांत दिए बहुत सारे क्या वो स्वच्छ भी धन्य हैं मैं वैसा भी नहीं हूं अर्थात मेरे पास में नाम के प्रति उतनी निष्ठा नहीं है ये वैश्विक निष्ठावान होने पर उतनी ही अपने आप में दीनता धारण कर रहे हैं आपने जो कहा उस बात में संदेह संदे नहीं है परंतु मेरे ऊपर नाम महाराज की भक्ति की महारानी इतनी कृपा नहीं है कि वो दामादल की तरह से मेरे सारे पापों को दूर कर दे नमस्कार कालिदास बिदाय झमागिया ऐसा कहकर के जब वे चुप हुए तब श्री कालदास ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे विदा मांगी है झाड़ू ठाकुर तबे तारे अनुब्रजे आइला और झाड़ू ठाकुर उठ करके उनको विदा देने के लिए पीछे पीछे चले कालिदास जी को विदा देने के लिए झरू ठाकुर पीछे पीछे चले तारे विदा दिया ठाकुर यदि घर आए ला। ताहार यही ला। और कालदास को विदा दे करके झरू ठाकुर लौट करके जब अपने कमरे में आए अपने घर में आए तो जहां जहां कालदास ने अपने चरण रखे थे चरण चिन्ह जहां विराजमान थे उन चरण चुन्हों को जहां पाया उसकी धूल लेकर के कालिदास अपने माथे के ऊपर डाल दी और वैष्णव की झूल धूल को अपने अंग के ऊपर लगा रहे हैं से ही धूल लगा कालिदास सर्वांगी लेपिया तार निकट एही स्थाने लुकाया रहिया श्री कालिदास गए तो सही पर कालिदास गए नहीं थोड़ी दूर जाकर के उनकी आंख से ओझल हो के और किसी एक स्थान पर छिप करके बैठ गए झाड़ू ठाकुर घर आई देखे आम फल झाड़ू झाड़ू ठाकुर उनने जिस समय लौट करके आए तो लौट करके देखा कि श्री कालिदास अपने साथ में कुछ भेंट लाए थे और भेंट में कुछ आम के फल उन्होंने रखे हैं मन से ही कृष्णचंद्र और पिला सफल उन्होंने मन के द्वारा जो फल लाए थे भेंट के लिए उन सब को शिव ठाकुर जी को समर्पित किया मन के द्वारा ही समर्पित किया जरूर ठाकुर ने और कला पाटुआ खोला हलते आम्र लिया और इन्होंने फिर केले के पत्ते में पत्ते को बिछा करके और उसमें उसका दोना बना करके सो पाटुआ खोला कले केले का केले के पत्ते से एक बड़ा इन्होंने दोना बनाया और दोना बना करके आम ने नकाशिया तार पत्नी तारे देन खाएन चूसिया यह हाथ में दोना लेकर के बैठे हैं इनकी पत्नी उस समय आम इनको देती जा रही हैं और झरु ठाकुर आम को खा रहे हैं प्रसाद जो है ठाकुर जी को समर्पित किया समर्पित करके ये आम खा रहे इनकी पत्नी उनको आम दे रही है दोने में डालती जा रही है और ये आम चूस करके और गुठली जो है उस गुठली को छिलका गुठली उनको दौने में डालते हुए चले जा रहे चूसी चूसी चौका आठी पेलेन पाटुए आते आम को चूस चूस करके उसकी गुठली और छिलका इसको में वे डाल रहे हैं तारे खाए तार पत्नी खाएंग पश्चाते जब इन्होंने आम खा लिए इसके बाद में बचे हुए कुछ आम जो थे इनकी पत्नी ने भी आनंद से खाए खान खा करके उनने भी आठ ही चौका सही पाटुआते खोलाते भर लिया इन्होंने छिलका और गुठली उसी दोने में बड़े खोले में बड़े दोने में गुठली और आम पत्नी ने भी उसी में डाल दिए और बाहरे उठ गते लिया और ले जाकर के उस दो को बाहर घूरे के ऊपर उच्छिष्ट गर्ते जो है उसमें डाल दिया से ही खोला आठे चौका चूसे कालिदास और कालिदास छिप के वहीं खड़े हुए थे इन्होंने उसमें से घूरे में पड़े हुए वो जो छिलका वो गुठली उनको निकाला और उनको निकाल करके और ये महा महाप्रसाद झरू ठाकुर के महा, महा प्रसाद को ये खा रहे हैं और चूषित चूषित हय प्रेम उल्लास क्या बात गजब चूस चूस करके इनके हृदय में प्रेम का उल्लास हो रहा है वैष्णव प्रसाद प्राप्त करके परम परम आनंद इनको प्राप्त हो रहा है ये ए मत यत वैष्णव वैसे गौड़ देशे ऐसा कहकर के जितने भी गांव वहां गौड़ देश में हैं कालवास ने छे सभा निल अवशेषे ये कालिदास इतने चतुर हैं और वैष्णव प्रसाद प्राप्त करने में इनकी ऐसी निष्ठा है कि कालिदास ने गौर देश के जितने भी वैष्णव सबके महा महाप्रसाद को पाया है किसी न किसी तरह से किसी से मांग करके किसी को राजी करके और किसी से चोरा करके ये सबके महाप्रसाद को इन्होंने पाया सही कालिदास नीला चले आयेला वे कालिदास जब नीला चल आए तो महाप्रभु तारे ऊपर महाकृपा कैला इनकी इसी निष्ठा को देख करके महाप्रसाद निष्ठा को देख करके श्री महाप्रभु ने इनके ऊपर बड़ी भारी कृपा की है प्रतिदिन प्रभु यदि यान दर्शने जल करंग ला गोविंद या प्रभु सौ प्रतिदिन श्री कालिदास महाप्रभु नृत जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाएं महाप्रभु का नियम है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन जाते हैं उस समय श्री गोविंद ये जल का करुआ लेकर के महाप्रभु के पीछे पीछे जाते हैं और सिंह द्वार के उत्तर दिशा में जो कपाट है उस कपाट के जो उत्तर दिशा का फाटक है उस उत्तर दिशा के फाटक के आड़ी और, एक किनारे 22 पाषा तले, जहां 22 सीढ़ियां हैं उन 22 सीढ़ियों के तो उत्तर दिशा में जो 22 सीढ़िया हैं, उन 22 सीढ़ियों के नीचे आछे निम्न गाढ़े एक गड्ढा है और उस गड्ढा में सही ही गाढ़े प्रभु पाद प्रक्षालन उस गड्ढे में ही श्री महाप्रभु पहले जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने के बाद में 22 पसाद जो हैं 22 सीढ़ियां उनके किनारे एक किनारा है और वहां पर श्रीमंद महाप्रभु अपने चरणों का प्रक्षालन करते हैं माने गोविंद जल डालते हैं करुआ से और महाप्रभु चरण का प्रक्षालन करते हैं तवे करवारे यार ईश्वर दर्शन फिर इसके बाद में वे ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो महाप्रभु पहले चरण धोते हैं फिर ईश्वर दर्शन करने के लिए मंदिर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर ईश्वर मंदिर जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं गोविंद प्रभु करी अच्छे नियम मोर पाद जल ये नाले कोन जल महाप्रभु ने गोविंद को यह आदेश दे रखा है कि मेरे चरणाम उसको कोई नहीं पीछे लग जाते महाप्रभु के पीछे परंतु तो उन्होंने कह रखा था कि मेरे चरणामृत को कोई नहीं ले पुरानी मात्र लेते ना पाए से पाद जल श्रीमद महाप्रभु के चरणामृत को कोई भी प्राणी नहीं ले पाता है अंतरंग भक्त करी कौन करल कोई कोई अंतरंग भक्त छल पूर्वक उस चरणामृत को प्राप्त कर लेते बड़ी दुर्लभ बातें हैं ना कोई कोई छल से उस जल को चरणामृत को प्राप्त कर लेते हैं एक दिन प्रभु तहा पाद प्रक्षा लेते प्रक्षालित कालिदास आसे पति पतितेन पतिलेन पाते एक दिन श्री प्रभु जब चरण धोने के लिए उस स्थान पर आए कालिदास ने वहां पर पातिलेन हाथे जहां महाप्रभु चरण प्रक्षालन करते हैं उसके नीचे अपना हाथ लगा दिया जल बहकर के जहां आता है वहां नीचे हाथ लगा दिया तो पातलेन हाथ है और महाप्रभु ने मना नहीं किया इनको एक अंजलि दुई अंजलि तीन अंजलि पिं और इन्होंने उस समय लगातार एक घूट दो घूट तीसरी घूट तीन तीन अंजलि लगातार महाप्रभु ने इनको पान करने दी जब तीन बार पान कर लिए तब महाप्रभु निषेध करे तब महाप्रभु ने कहा भाई हो गया बहुत अब रहने दो रहने दो तब महाप्रभु ने इसका निषेध किया अत पर आर्म करे बार बार और तो महाप्रभु बोले बार बार ऐसा मत करना एक दिन तुम्हें यह अनुमति देनी है पर इसके बाद में बार-बार ऐसा मत करना तुम्हारी बड़ी इच्छा थी और मैंने तुम्हारी वांछा को, को पूरा कर दिया है क्या बात है चरणामृत पान करके श्री हैलिदास ने अपूर्व प्रति वैष्णवों का महाप्रसाद और श्री वैष्णव चरणाम महाप्रभु का साक्षात चरणाम इनको पार करके वैष्णवों का चरणाम वैष्णवे श्रीमंद महाप्रभु सर्व सर्वज्ञ श्रोमणी हैं और वैष्णव का जो विश्वास है उसको महाप्रभु अच्छी तरह से जानते हैं भक्ति के भाव को अच्छी तरह से जानते हैं से गुण लया प्रभु तारे तुष्ट हिला श्री महाप्रभु इनके वैष्णवों में इतनी निष्ठा है वैष्णव प्रसाद वैष्णव में इनकी निष्ठा है ये निष्ठा कहीं दूसरी जगह नहीं है इनकी निष्ठा को देख करके महाप्रभु अत्यंत तुष्ट हो गए और अन्य दुर्लभ प्रसाद ताहरे कौरेला जो चरणामृत किसी दूसरे को नहीं देते हैं वो कृपा आपने कृपा करके श्री कालिदास जी को प्रदान की तो वैष्णव चरणामृत की अपूर्व महिमा यहाँ पर निरूपण की प्रसंग चल रहा है वही रस का शब्द स्पर्श रूप रसगंग उसका प्रसंग चल रहा है और उस प्रसंग में ही आनुषंगिक रूप से ये रस की जो कथा है चरणामृत और अधरात इन दोनों रसों की जो चर्चा है उसका आस्वाद भक्तगण कैसे लेते हैं गौर भक्तगण कैसे लेते हैं ये यहाँ पर प्रसंग चल रहा है बाईस पासार ऊपर दक्षिण दिगे एक नृसिह मूर्ति भागे जहा बाईस सीढ़िया हैं कुल मिलाकर के बाईस हैं माने जगन्नाथ जी के मंदिर में शुरू से प्रारंभ करें जहां ध्वज है वहां से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं द्वार से वहां से सीढ़ी लेकर के फिर बगल से जब जाते हैं ऊपर तक वे बाईस श्रेणिया हैं गिन करके बे बाईस श्रेणिया और तो श्री बाईस पसार के ऊपर दक्षिण दिशा के दक्षिण दिशा में श्री निसंग मूर्ति जो है वो निसंग मूर्ति विराजमान है तो श्री निसंग मूर्ति आचे उठी थे बाम भागे बाम भाग में उस समय बाई ओर निसंग मूर्ति वो भी विराजमान प्रवेश करेंगे तो बाई हाथ में पड़े जहां पर वो ब्राह्मण गण विराजमान होते हैं जो स्थिति है उसके सामने ही श्री नृसिंह भगवान उनकी मूर्ति विराजमान तो ये नृसिंग मूर्ति आछे उठीते बाम भागे श्री नृसिंग मूर्ति जो है वो विराजमान है प्रतिदिन प्रभु तारे कोरे नमस्कार और श्री महाप्रभु प्रतिदिन उनको नमस्कार करने के लिए वहां जाते हैं और नमस्कार करी ये श्लोक पढ़े बार बार नमस्कार करके ये श्लोक बार बार पढ़ते हैं नृसिह भगवान के सामने कि नमस्ते नरसिंह आय प्रहलादा लाद दाई ने हिरण्य कश्मोर बख्श शिलाे शाले श्री नृसिंह उनको प्रणाम है प्रहलादा लाद दाई ने जो प्रल्लाद को अपूर्व आह्लाद प्रदान करने वाले हैं और हिरण्य कश्यपु के बक्षरूपी शिला बक्षस्थल रूपी शिला उसको फाड़ने में कंकड़शाली जैसे टाखी हथौड़ा होता है ऐसे जिनके ने नख टाखी के समान विराजमान हैं ऐसे हिरण हिरण्य कश्यप के बक्षस्थल रूपी पत्थर को तोड़ने के लिए जिनकी नख ताकी के समान विराजमान है टंकन शाल ताकी के समान विराजमान है तृसि बहिर्ण नृसि हृदय नृसिंग नृसिह मानि शरण प्रपद्ये इधर भी नृसंग है दूसरी ओर भी नृसंग है जहां जाता हूं वहां सिंह होकर के ही विराजमान है बहिण है, हृदय है, बाहर भी है, हृदय में भी निसिंग है। निसिंग हम आदि शरणम प्रपद्ये। मैं श्री नृसिंग उनकी ही शरणागति ग्रहण करता हूं और नृसिंग कहकर श्री कृष्ण का भी बोध कर रहे हैं मनुष्यों में सिंह ये आदेश मनुष्य आदेश से है इस रूप में भी वंदना कर रहे हैं और वहां से ध्यान पहुंच गया सिंधुसिंह में माने श्री कृष्ण उनकी माधुरी का ध्यान कर रहे हैं तो श्रिंद सिंह और कृष्ण दोनों एक हैं दोनों ही परावस्था अवतार हैं परावस्थ का तात्पर्य है कि संपूर्ण विश्व के ऊपर अपूर्व कृपा करने वाला अवतार और अनंत ऐश्वर्य से युक्त होकर के अनंत ऐश्वर्य और सबके ऊपर कृपा दान करने वाला अवतार ये परावस्था अवतार तीन माने गए हैं श्री राम श्री नृसिंघ और श्री कृष्ण राम नाम सबके ऊपर कृपा करने वाला है इसलिए परावस्था है परावस्था में सब अवतारों में मुकुटमणि और कृपालुता में परम अवस्था को प्राप्त है और श्री नृसिंघ भी परम कृपालु होकर के विराजमान प्राजी ने प्रार्थना की कि प्रोप वर्ग शर्णम हो ऐसे कदानु आप जीवों को तब ग्रहण करेंगे और जीवों की प्रतीक्षा मत कीजिए आप अपने ओर से कृपा कीजिए जीव आपके पास में आए तब कृपा करें तब तक तो जीव का ढेर होनेगा इसी मरज जो आपकी शरण नहीं है उनके हृदय में भी ऐसी कृपा उत्पन्न कीजिए कि वे भी आपको चाहने लगे और आप उनका भजन करने आप उनके ऊपर कृपा करने लगे आपकी कृपा के कारण उनमें भक्ति उत्पन्न हो बिना भक्ति नहीं होगी जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक तो ठाकुर कृपा करेंगे नहीं ये तो सुनिश्चित है हमें अपनी ओर से कहीं शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी यदि शरणागति ग्रहण नहीं करेंगे तो भगवान में पक्षपात का दोष लग जाएगा कि एक को ले रहे हो एक को नहीं ले रहे तो इस पक्षपात के दोष से बचने के लिए भगवान बहना ढूंढते हैं और यदि कोई जरा सा बहाना भी बहाने की भक्ति भी कर देता है तब भी उसको अपना लेते हैं कि भगवान के ऊपर दोष नहीं आए कि पक्षपात कर रहे हैं। और श्री प्रहलाद जी ने कहा महाराज आपको कठोर बनना नहीं है निर्घन्य और पक्षपात दोनों दोषों से बचना है तो पक्षपात भगवान करेंगे नहीं ये दिखा देंगे कि मैं जो भी मेरी शरण ग्रहण करता है उसको मैं तार देता हूं शरण ग्रहण नहीं करोगे तो भटकते रहो तो ये भगवान के पास में एक बहाना रखते हैं पक्षपात से बचने का और विराजमान है अर्थात वे परम कृपालु हैं ऐसा भी नहीं है कि भक्त दुख पाता रहे और वे केवल अन्य मर्यादाओं को देख करके इस समय रजोगुण तमोगुण की वृद्धि का समय है इसलिए मैं भक्तों का उद्धारण नहीं करूंगा ऐसा भी नहीं है यदि भक्त के ऊपर कभी आपत्ति आई चाहे वो किसी जाति का हो उसके ऊपर कृपा करते हैं जैसे प्रहलाद असुर थे दरित्य थे पांत के ऊपर भी आपत्ति आई तब भी भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की भले रजोगुण तमोगुण की वृद्धि का समय था हिरण्य की उन्नति का समय था परंतु तो फिर भी भक्ति के अपराध से भगवान ने हिरण्य हेरन कश्यप हिरण्याक्ष को मार दिया इस तरह से भगवान ने दोनों दोषों से बचा लिया अपने आप को भगवान ने दोनों दोष नहीं लग सकते ना तो वे निष्ठुर हैं और ना वे पक्षपाती हैं प्रहलाद ने उनकी शरणागति ग्रहण की इसने दचाया और दैत्य को भी मार दिया हिरण्य को भी मार दिया दैत्य पुत्र को बचा लिया हेम कश्यप को मार दिया और अपना पुत्र यानी भवर है और वो भी दुष्ट है तो भगवान ने भवान का वध करके भी सोलह हजार राजकुमार कन्याओं को उसके कारागार से मुक्त करा लिया और उनको अपनी अंतरण सेवा प्रदान की तो इस प्रकार भगवान में ने नैघन्य माने निष्ठुरता और पक्षपात माने पक्षपात किसी एक को का पक्ष करना दूसरे की का पक्ष न लेना इस दोष को भगवान ने निवृत्त कर दिया ये दोष भगवान में नहीं ताते वैष्णवीर इसलिए महाप्रभु ने इनको अपूर्व जो आ, आ, आशीर्वाद है वो प्रदान किया और तीन अंजलि श्री कालिदास ने उस समय भी महाप्रभु कहते हैं ये दुर्लभ प्रसाद उस समय किया तबे प्रभु कहीं जगन्नाथ दर्शन इसके बाद में श्री प्रभु जगन्नाथ दर्शन करने के लिए गए घरे आस माध्यान्न कर भोजन श्रीमद महाप्रभु घर में आए घर में आकर के मध्यान्ह के जो भगवत स्मरण के कृत्य है उन कृत्यों को करके श्री महाप्रभु ने फिर भोजन किया मध्याह्न मध्यान्ह के बहि द्वारे आचे कालिदास प्रत्याशा पर लिया कालिदास बाहर खड़े हुए हैं और आशा कर रहे हैं कि महाप्रभु निकलेंगे अब महाप्रभु निकलेंगे गोविंदे द्वारे प्रभु कहें जानिया ये प्रभु ने इशारे से गोविंद से कहा कि कोई दरवाजे पे खड़ा है गोविंद ने द्वारे प्रभु को ही जानिया प्रभु पहचान गए कि कोई द्वार पर खड़ा है और गोविंद से इशारे में ही कहा महाप्रभु इंगित गोविंद सब जाने श्री महाप्रभु के इशारे को गोविंद अच्छी तरह से जानते हैं और श्री गोविंद ने उस समय कालिदास दिल महाप्रभुर शेष पात्र महाप्रभु ने जो प्रसाद पाया था बची हुई पत्तल श्रीमंद महाप्रभु ने दिलवा दी दि कालिदास को कालिदास को उस समय बची हुई पत्तल दिलवा दी दिल। पत्तल दिलवा दी दिल। और महाप्रसाद की निष्ठा श्री द्वार पर खड़े हुए हैं फिर कालिदास ने जो शेष पात्र वो जब दिलवा दिया वैष्णवेर शेष भक्षिणेर एक महिमा कालिदास पाओया प्रभुर कृपा सीमा वैष्णवों के महाप्रसाद की इतनी महिमा हुई कि महाप्रसाद को ग्रहण करने पर कालिदास को श्रीमद महाप्रभु ने पूर्ण कृपा प्रदान की और अपना प्रसाद अपनी ओर से कृपा करके प्रदान किया बिना मांगे अपनी ओर से अपना प्रसाद अपना शेष पात्र प्रदान किया इतनी ये महाप्रसाद के तो वैष्णव श्री गुरुदेव के महाप्रसाद को ग्रहण करने की इतनी महिमा है कि गुरुदेव के, के महाप्रसाद को ग्रहण करने पर अधरात ग्रहण करने पर कालिदास को श्री महाप्रभु ने निज का प्रसाद बिना मांगे प्रदान किया और ये अत्यंत अंतरंग होकर के अपना प्रसाद उस समय प्रदान किया है ताते वैष्णवे झूठा खाओ प्रदान कर रहे हैं कि इनका त्याग करके छाण जो है उनकी उनके प्रसाद को भैयाओ ग्रहण करो यहाँ हई थे पावे निज बांछित सब काज वैष्णव का प्रसाद ग्रहण करने पर सारा वांछित प्रसाद वांछित जितनी भी अभिलाषाएं हैं मन कृष्ण प्रीति कृष्ण सेवा सत की प्राप्ति हो जाएगी कृ, कृष्ण उठ तो महाप्रसाद नाम कृष्ण के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है भक्ते महा महाप्रसाद आक्षा भक्तों का जो प्रसाद है वो महामहाप्रसाद हो जाता है तो महामहाप्रसाद की भक्तों के प्रसाद की और भी अधिक मेहमा वही कह रहे हैं भक्त पद धूली और भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष महा अविशेष तीन महाबल भक्तों के चरण की धूलि भक्तों के चरणामृत और भक्तों के भुक्त इनका ये तीन महाबल ये बल नहीं है इनके लिए महाबल का प्रयोग किया ये अत्यंत अत्यंत बलवान बलवान है भक्तों की चरण भक्तों के चरणामृत को ग्रहण करना और भक्तों के भुक्त शेष को ग्रहण करना यह महामहाबल हो करके विराजमान तीन सेवा हित कृष्ण प्रेम हो इन तीनों की सेवा करने पर भक्तों की चरण लेने पर चरणामृत लेने पर और महा महाप्रसाद लेने पर श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है क्यों लिया जाए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकार या कौ ये बात संपूर्ण शास्त्रों में पुकार पुकार करके कही गई है ताते बार बार कही सुन भक्तगण विश्वास करिया कर ए तीन सेवन इसलिए श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं हे भक्तगण सुनो विश्वास करके इन तीन वस्तुओं का सेवन करो भक्तों की चरणों में आवश्यक प्रणाम चरणामृत उनको ग्रहण करें भक्तों का प्रसाद उनको ग्रहण कर तीन हिते कृष्ण नाम प्रेम उल्लास इन तीन का सेवन करने पर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने में उल्लास की प्राप्ति होने लगेगी वाह यदि तीनों वस्तुओं का सेवन किया तो एक लाभ विशेष रूप से होगा नाम उच्चारण करने में परम आनंद की प्राप्ति उल्लास की प्राप्ति होने लगेगी कृष्ण प्रसाद ताते साक्षी कालिदास श्री कृष्ण के प्रसाद के साक्षी कालिदास स्वयं विराजमान हैं कृष्ण श्री के प्रसाद से महाप्रभु की कृपा की इनको विशेष प्राप्ति हुई और इनमें प्रेम का अत्यंत अत्यंत उल्लास प्राप्त हुआ नीला चले प्रभु रहे यही मत कालिदास महाकृपा कैल अलक्ष थे नीलाचल में निवास करते हुए श्री महाप्रभु जब निवास कर रहे हैं उस समय उन्होंने दूसरों को न दिखा करके कालदास के ऊपर छप के विशेष रूप से कृपा कर दी ये विशेष कृपा छप के की है से बस शिवानंद पत्नी लया आइला उसी समय श्री शिवानंद सेन ये पत्नी को लेकर के आए स छोट पुत्रीते संगीते ला और उस समय पुरीदास नाम के अपने छोटे पुत्र उनको भी पत्नी गोदी में लिए हुए थी उनको भी संग में लेकर के आए तो शिवानंद सेन ये आए श्री कृष्ण लीला में बीरा दासी हैं जो कि श्री स्वामी जी को श्यामचंदर के साथ में मिलाती हैं और वे ही गौरलीला में जितने भी गौड़ भक्तगण हैं उनको जगन्नाथ मंदिर ले जाती हैं और वहां श्री महाप्रभु का दर्शन कराते हैं गौरदेश ले जाने वाले पुत्र संगे ले आते हो आ प्रभु स्थाने उस स्थानी रा छोटे से पुत्र को संग में लेकर के श्री प्रभु से मिलने के लिए आए और पुत्र कराये प्रभु चरण बंदन है उस समय उस पुत्र को गोदी में जो बालक है उस बालक को चरणों में लटा दिया और महाप्रभु के चरण की वंदना कर रहे, रहे। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण कहो बलि प्रभु बोले बार बार कृष्ण कहो कृष्ण कहो तब प्रभु कृष्ण बालक ना करे उच्चार परंतु तब भी वो बालक कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करता है शिवानंद वाह बहु यत्न कैला शिवानंद ने भी उस बालक को बुलवाने का बड़ा प्रयत्न किया परंतु तबु से बालक कृष्ण नाम ना कहिला बालक तब भी कृष्ण नाम नहीं कह रहा है शिवानंद बहुत बार उसको बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, बोलो बेटा बोलो कृष्ण कहो कृष्ण कहो परंतु बालक नहीं कह रहा है प्रभु कहे आमि नाम जबते ले मैंने जगत को कृष्ण नाम बुलवा दिया यहां तक के स्थावर पर्यंत कृष्ण नाम कहाय लता पता भी बेबी कृष्ण नाम उच्चारण करने लगी जिसमें मैं जा रहा हूं उस समय वर्णन आया है झारखंडी के वृक्षों में।, में कृष्ण नाम उस समय वृक्षों से कृष्ण नाम महाप्रभु ने कहलवाया था परंतु ये हरे नाविल कृष्ण नाम कहा ये बुलवाने पर भी कृष्ण नाम नहीं ले रहा है सुनकर के स्वर्ग गोसाई हंसने लगे और हंस करके श्री स्वर्ग गोसाई कह रहे हैं कि तुम्हें कृष्ण नाम मंत्र पैले उपदेश कि तुमने कृष्ण नाम मंत्र का उपदेश किया है मंत्र पाया कारो आगे ना करे प्रकाशन पर मंत्र की ये विधि है कि किसी के आगे मंत्र का प्रकाशन नहीं किया जाता है मंत्र को तो छपा करके रखा जाता है मंत्र है रहस्य रहस्य माने परम धन धन को छपा करके लिया जाता है छपा करके ही दिया जाता है जो गुड़ मंत्र गुर है गुड़ रत्न है गुड़ धन उसको छपा करके रखा जाता है छपा करके लिया जाता है छपा करके दिया जाता है तीनों चीज तो गुरु जी उपदेश देते हैं तब भी छपा करके देते हैं अपने अंचल में ओढ़ा करके तब कान्य मंत्र उपदेश देते हैं छपा करके ही वो रखा जाता है छपा करके ही उसको किसी दूसरे को सुनाया जाता है तो मंत्र पाया मंत्र प्राप्त करके कारो आगे नाकोरे प्रकाश है किसी के आगे प्रकाश नहीं किया जाता है श्री पूर्णानंद जी उनकी बात अलग है गुरु जी ने जब पूर्णानंद जी को पूर्णानंद जी ने जब श्री रामानुज भगवान को मंत्र उपदेश प्रदान किया पूर्णन स्वामी जी ने और यह कहा कि बेटा ये मंत्र जगत को तार देने वाला है संसार बंधन की नृत्य हो जाती है तो एक दिन श्री रामानंद श्री रामानुज भगवान आप श्रीरंगम के सत्खने पर चल गए और सत्खने पर चढ़ करके कर वहां पर अष्टाक्षर जो मंत्र गुरुजी ने प्रदान किया था उस मंत्र को नीचे जितने भी लोग खड़े थे चालीस लोग खड़े थे उन चालीस लोगों को उस मंत्र को प्रदान कर दिया किसी ने शिकायत की चालीस महाधन्य हो गए उनके मुख से दीक्षा ग्रहण करके सबके सामने एक साथ सोना करके जोर से वो मंत्र का उपदेश कर दिया चालीस लोगों की भीड़ थी नीचे सब लोग हो हो गए गए और सब हो सब धन्य भगवत प्राप्त हो गए उस मंत्र के प्रभाव से भगवत प्राप्त सब में हो गए किसी ने जाकर की की शिकायत कि ये रामानुष तो गजब कर रहा है और इसने गोपनीय मंत्र ने इसको ऊपर चढ़कर के तिखने पर और ये इसने मंत्र सबको सुनाया है तो गुरुजी आए गुरुजी ने कहा बुलाया इनको ये गए बोले भाई ऐसा अनाचार क्यों करते हो ये तो शास्त्र के विरुद्ध है ऐसा नहीं करना चाहिए बोले मारे आपने ही तो कहा था कि इस मंत्र से संसार बंधन की निवृत्ति होती है श्री नारायण ग्रहण करते हैं अपनाते हैं मुझे नरक मिल है तो मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं इतने लोगों का तो कल्याण हो रहा है बोले तुम धन्य हो धन्य तुम तो अपने साथ दूसरों का उद्धार करने वाले हो नरक की यहां पर बात ही कहीं नहीं आएगी श्री रामानुज भगवान की ऐसी अपूर्व महिमा यहाँ विराजमन तो ये मंत्र नहीं बोल रहा है मने मने जपे मुखे ना करे आक्षा ये बालक मन मन में कृष्ण नाम का कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है मुख से नहीं कह रहा है हार मन कथा कौरी अनुमान इसके मन में ये बात चल रही है इसका मैं अनुमान कर सकता हूं कि मन ही मन में जप कर रहा है आठ दिन प्रभु कहे पढ़ पुरीदास दूसरे दिन जब आए तब श्री महाप्रभु ने कहा कि पूरीदास पढ़ तो तुम पढ़ो और उस समय एक श्लोक करे तेहो करेल प्रकाश उस समय वो छोटा सा बालक एक श्लोक बोलने लगा इस तो बोल करके उसने श्लोक में अपने हृदय के भाव को प्रकट कर दिया कि शिवसो दामा वृंदावन रमणी नाम मंदन मखिलम हरि जय थी कि उन हरि की जय हो शिव सो जिनका संपूर्ण आभूषण श्री कृष्ण ही है कान में जो कुवलय कान में जो कर्ण फूल धारण कर रखे हैं वो कृष्ण नामी हैं है श्रुसो कुबल कृष्ण ही इनके कान के आभूषण हैं श्रुसो माने कान के कुल माने कर्ण आभूषण हो करके कृष्ण ही विराजमान है और अक्षरो अंजनम ये प्रियागण आंखों में जो काजल लगाती हैं श्री कृष्ण का रूप ही काजल बनकर के इनकी आंखों में विराजमान है तो शब्द ही संधनी शक्ति से मिलकर के काजल बन गया और उस काजल को ही ये अपनी आंखों में लगा रही हैं। श्री कृष्ण नाम वो ही संधिनी शक्ति से मिलकर के स्वरूप धारण करके इनके कानों में कुंडल बन करके स्वर्ण का कुंडल बन करके कान में विराजमान हो गया और महेंद्र मणि महेंद मणिदामा वक्षस्थल पर इन्होंने जो मणि पहन रखी है हार पहन रखा है श्री कृष्ण ही इनके वक्ष के हार हो गए हैं इस प्रकार वृंदावन रमणी नाम मंडन वृंदावन की जो रमणी हैं उनके अखिल मंडन रूप में श्री कृष्ण ही विराजमान तथा गोपियों तो ने जो भी आभूषण पहन रखे हैं वे आभूषण कोई भौतिक आभूषण नहीं है कृष्ण प्रेम ही आभूषण बनकर के इनके विभिन्न अंगों की विराजमान हैं और अंगों की शोभा को बढ़ावे तो वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम वृंदावन की जो रमणी है उनके अखिल मंडन हो करके श्री हरि विराजमान हैं उनकी जय हो जय सात बत्सरे बालक न अध्ययन सात बत्सर का बालक जिसने अभी कोई अध्ययन नहीं किया है और ऐसे श्लोक कोरे चमत्कार मौन ऐसा श्लोक कर रहा है ये सुन करके सबके हृदय में अपूर्व आश्चर्य हो रहा है और रूपक के प्रयोग के द्वारा जो इन्होंने उपमानों का अध्यारोप किया है वो अध्यारोप गजब है अद्भुत होकर के विराजमान है ऐसा सुंदर यहां पर बिंब विधान था कि उस बिंब विधान के नाम पर कालनपुर कवि कालनपुर इनका नाम ही बन गया इसी श्लोक के आधार पर इनका कवि नाम हो गया नाम तो था पुरीदास मूल नाम और श्री ईश्वरपुरी जी उनके आशीर्वाद से इस बालक का जन्म हुआ था इसलिए वो पूरीदास था वैसे भी श्री जगन्नाथपुरी उनके भी दास हैं मूलतः श्री पुरी गोसाई उनके आशीर्वाद से बालक का जन्म हुआ था इसलिए इसका नाम पूरीदास था जगन्नाथपुरी में बड़ी भारी निष्ठा थी श्री शिवानंद सेन जी की और इनकी भी इसलिए पूरीदास होकर के ये इनका वास्तविक नाम तो पूरीदास व्यवहार का परंतु इनका कवि नाम कवि कर्णपूर्ण हो गया क्योंकि अनेक अनेक बार अन्य कवियों से किसी एक कवि की विशिष्टता दिखाने के लिए उस कवि के किसी रचना के साथ में उसके नाम को जोड़ दिया जाता है जैसे कालिदास का नाम पड़ गया दीप शिखा कालिदास कालदास नाम के बहुत से कम से कम बीस बाईस कवि हुए हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतल रघुवंश के रचना का जो कालिदास हैं, उनको अलग करने के लिए उस कालिदास का नाम पड़ गया मूल कालिदास का नाम पड़ गया दीप शिखा कालिदास क्योंकि उन्होंने स्वयंबर के प्रसंग में एक उपमा दी थी उस उपमा के नाम पर उनकी पहचान हो गई वो उपमा ही उनका एक एसोसिएशन हो गया उपमा के नाम पर उनकी पहचान हो गई कि जिस समय इंदुमती स्वयंबर के लिए हाथ में बरमाला लेकर के चली सारे राजा राजकुमार पंथी से खड़े हुए थे तो जैसे दीप शखा लेकर के दिए की लो लेकर के कोई जाए तो जिस व्यक्ति के पास में पहुंचेगा उसका चेहरा एकदम खिल जाएगा वो भवन एकदम चमक उठेगा और जैसे ही दिए की शिखा आगे चल जाएगी वो भवन वो महल अधेरे में डूब जाता है ऐसे ही जब इंदुमती दीप शिखा आगे बढ़ी दीप शिखा के समान इंदुमती हो गई दीपशिखा वे आगे बढ़ी तो जिस राजा के पास में जा रही थी वो ये सोच रहा था आहा ये बरमाला मेरे गले में ही डलेगी और वो एकदम चमक रहा था परंतु उनको छोड़कर के जब आगे चली गई उस समय वो राजा बिल्कुल निराश हो जाता है फीका पड़ जाता है जैसे कि दीप शिखा के आगे बढ़ने पर कोई महल अतारी अंधकार में डूब जाती है तो बड़ी सुंदर उपमा थी इसलिए कालिदास का नाम पड़ गया दीप शिखा कालिदास यम यम व्यती आए पतिरा सा जिस, जिस को पार करके वो पतिम चली वो राजा के हट्टी के समान वह विरूपता को प्राप्त करके वो भवन विराजमान हो गया इसी तरह से माघ कवि का नाम घंटा माघ पड़ गया प्रातः काल का वर्णन कर रहे हैं प्रातः काल के वर्णन का वर्णन कर रहे हैं कि द्वारका का पर्वत वो एक हाथी के समान है और पर्वत के पूर्व दिशा में तो सूर्य का उदय हो रहा है और पश्चिम दिशा में चंद्रमा डूब रहा है तो सूर्य चंद्र कैसे लग रहे हैं जैसे हाथी के दोनों ओर दो घंटे लटक रहे हों ऐसी उस समय प्रातः काल की शोभा हो रही है तो बड़ी सुंदर कल्पना थी और इस कल्पना के आधार पर माघ का नाम घंटा माक पड़ गया तो इसी तरह से कभी कर्णपुर का नाम भी इसी श्लोक इस के आधार पर इसी उपमा के आधार पर कर्णपुर पर पड़ गया कि किब इन ब्रज गोपीकागों के काम के कुबल कर्णपुर श्री कृष्ण ही है मान कृष्ण नाम ही मानव मूर्तिमान बनकर के इनका कान का कुंडल बन गया है सब लोगों को आश्चर्य हो रहा है चैतन्य प्रभु कृपा महिमा नहीं पाए सीमा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की सीमा है ब्रह्मादिक भी इसका पार नहीं पाते हैं भक्तगणों के साथ में श्री प्रभु चार मास तक उस समय रहे माने गौर देश के जितने भी भक्त हैं वो चौमा से पूरे रहे फिर प्रभु आज्ञा देख प्राप्त करके सब लौट करके गौरव देश आए हैं सभा प्रभु छिल बाह्य ज्ञान इनके साथ में तो श्री प्रभु को बाह्य ज्ञान था जब ये लोग चले गए उस समय श्रीमत महाप्रभु में फिर से उन्माद प्रकट हो गया और उस उन्माद का दर्शन करके श्री महाप्रभु उस समय शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं और किसी एक एक से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कृष्ण का दर्शन किया क्या कृष्ण तुमका दर्शन किया और उस महाप्रभु के उन्माद का आगे वर्णन करेंगे भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय एक एक सूचना है आ, अपील भी है सूचना है अपने हमारे माथे जो श्री मदन मोहन लाल विराजमान है सभी लोग दर्शन करने के लिए अवश्य पधार है बारह तारीख की एक दीपावली है कहीं तेरह का है कहीं चौदह का है हमारे यहाँ पर तेरह का है अन्नकूट तो सब लोग दर्शन करने के लिए हाँ अन्नकूट और और अः बजे से तक तक दर्शन होंगे बड़े सुंदर दर्शन होते हैं श्री महाप्रभु श्री मदन मोहन लाल के सब लोग दर्शन करने के लिए आनंद पधारे सब कृपा कृपा करेंगे और श्री अन्कूट का दर्शन करें जो भी जैसे सेवा हो वैसे अंक वृंदावन बिहारी लाल की